संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की कर्ण के द्वारा सहदेव की सन्न के द्वारा विराट की और सुतानी के द्वारा चित्र सेन की पराजय संजय कहते हैं भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ रहे थे तब तक दुर्योधन ने उन्हें बाणों से बिंघ डाला जब एक भीम ने भी उसे दस बाणों से घायल किया तब दुर्योधन ने पुनः बीस बाढ़ मारकर उन्हें बिंद डाला भीम सिंह ने दस बालों से उसके धनुष और काट दिए फिर नब्बे घायल किया चोट खाकर धनुष काट कर पुनः दस बारों से उन्हें घायल कर, कर, कर, कर, कर दिया भीम ने दूसरा धनुष लिया किन्तु दुर्योधन ने उसे भी काट डाला इसी प्रकार तीसरा चौथा और पांचवा धनुष भी कट गया जो जो धनुष भीम हाथ में देते उसको उस आपका पुत्र काट ने दुर्योधन के ऊपर एक शक्ति फेंकी किंतु उसने उसके भी तीन टुकड़े कर दिए। इसके बाद भीम ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर फेंकी उस गदा ने आपके पुत्र के घोड़ों और सारथी का कचुमर निकालकर रथ को भी चकना कर दिया दुर्योधन भीम के डर से पहले ही भाग नंदक के रथ पर चढ़ गया था उस समय भीम सेन कौरों का तिरस्कार करते हुए बड़े जोर से सिंहनाथ कर रहे थे और आपके सैनिकों में हाहाकार मचा हुआ था दूसरी ओर द्रोण का सामना करने की इच्छा से सहदेव बढ़ा आ रहा था उसे कर्ण ने रोका सहदेव ने कर्ण को नौ बाणों से घायल करके फिर दस बाण और मारे तब कर्ण ने भी सहदेव को सौ बाणों से बिलकर तुरंत बदला चुकाया और उसके चले हुए धनुष को भी काट डाला माधुनंदन ने दूसरा झंस लेकर पुनः कर्ण को बीस बार मारे कर्ण ने उसके घोड़ों को मारकर सार्थी को भी तब क्रोध में भर कर शहदियों ने एक बहुत भारी भयंकर बदा कर्ण के रथ पर फेंकी परंतु कर्ण ने बाढ़ों से मारकर उसे भी गिरा दिया यदि उसने शक्ति का प्रहार किया किन्तु कर्ण ने उसे भी काट दिया अब सहदेव रथ से नीचे कूद पड़ा और रथ का पहिया हाथ में लेकर उसे कर्ण पर भी मारा उस चक्र को सहबा अपने ऊपर आते सूद पुत्र ने हजारों बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले तब माधु कुमार ईसा दंड धुरा मरे हुए हाथियों के अंग तथा तो मरे हुए घोड़ों और मनुष्यों की लाचे उठा उठा कर, कर कर्ण को मारने लगा पर उसने सबको अपने बाणों से काट गिराया फिर तो सहदेव अपने को शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्याग कर चल दिया कर्ण ने उसके पीछे भागकर हंसते हुए कहा चंचल आज से तू अपने से बड़े रथियों के साथ युद्ध न करना इस प्रकार ताना देकर देकरण पांडो और पांचालों की सेना की ओर चला गया उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था कर्ण चाहता तो उसे मार डालता किंतु कुंती को दिए हुए वरदान को याद कर उसने सहदेव का वध नहीं किया सहदेव का मन बहुत उदास हो गया था वह कर्ण के बाणों से तो पीड़ित था ही उसके बाद बाणों से भी उसके दिल को काफी चोट पहुंची थी इसलिए जीवन से हो गया। वह बड़ी तेजी के साथ जाकर पांचाल राजकुमार जनमिदय के रथ पर बैठ गया इसी प्रकार द्रोण का मुकाबला करने के लिए राजा विराट भी अपनी सेना के साथ आ रहे थे उन्हें बीच में ही रोक कर मद्राज ने बाण वर्षा से ढक दिया उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ राजा विराट को सौ बार मारे यद एक विराट ने भी तुरंत बदला लिया उन्होंने पहले नौ फिर तिहत्तर सौ बाढ़ मारकर सल्ले को घायल कर दिया फिर ने उसके रथ के चारों को मारकर दो से बात और धजा को भी तब राजा विराट रथ से कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे अपने भाई को रथिन देख कर शता निक लेकर उनकी सहायता में आ पहुंचा उसे आते देख मद्राज ने बहुत से बाण मारकर यह पहुंचा दिया अपने बंधु के मारे जाने पर विराट तुरंत ही उसके गये और से ऐसी बरसा करने लगे सन्न का रथ हो गया। तब ने की में बैठ बड़े जोर से बाढ़ मारा वे उसकी चोट नहीं संभाल सके मुरक्षित होकर रथ की बैठक में गिर पड़े यद एक उनका साथी उन्हें रणभूंग से दूर हटा ले गया इधर संघ सैकड़ों बाढ़ बरसा कर विराट की सेना का संहार करने लगे इससे वा वाहनी उस रात्रिकाल में भागने लगी। उसे भागते राक्षस अलम्बुस ने वहां पहुंचकर उन्हें बीच में ही रोक लिया एक अर्जुन ने चार तीखे मार मार कर उसे बिंद डाला तब अलम्बुस भयभीत होकर भाग गया उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोड़ के निकट पहुंचे और पैदल हाथी सवार तथा सवारों पर बाढ़ समूहों की वृत्ति करने लगे उनकी मार से कौरव सैनिक की होने लगे। ने जब इस किया, तो आपके पुत्र की संपूर्ण सेना में भगदन मच गई एक और से नकुल पुत्री अपने शराध में से कौरव सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था उसे आपके पुत्र चित्र सेन ने रोका सदानीक में चित्रसेन को पांच बाढ़ मारे चित्रसेन ने भी सतानी को दस बांढ़ मारकर बदला चुकाया तब नकुल पुत्र ने की में तीखे नौ मार उसके का कवच काट गिराया फिर अनेकों तीर्थ सहायकों से उसके रथ के ध्वजा और धनुष को भी काट डाला चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर सतानीक को नौ बाल मारे महाबली सतानी ने भी उसके चारो घोड़ो और सार्थियों को सारथी को मार डाला फिर एक अर्ध चंद्रा कार का बाढ़ उसके रथ मंडित रत्न धनुष को भी काट दिया धनुष कट गया घोड़े और सारखी मारे गए इसे रथ हुआ चित्र से तुरंत भाग कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा